ऋषि दयानंद का स्मरण होते ही एक दिव्य आकृति अंतर को आलोक से पूर्ण कर देती है ऐसा आलोक जो अंतर के कलमश को नष्ट कर उच्च मानवीय गुणों का आधान करता है विश्व के प्रथम देव पुरुष दयानंद का अध्यात्म राष्ट्र भक्ति से परिपूर्ण था जिसमें उन्होंने एक वेशभूषा एक भाषा एक धर्म एक ईश्वर को प्रतिष्ठित करने का यत्न किया यही एकत समाज तथा राष्ट्र का का का जब कहीं किसी प्रकार ही नहीं, तो सब मिलकर एकजुट होकर उन्नति के लिए प्रयास करेंगे। ऋषि चिंतन तलस्पर्श था उन्होंने विश्व मानवता को अद्वितीय देन दी जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में उन्होंने दिशा दी ऐसे अद्वितीय पुरुष के एक सौ से बलिदान वर्ष में श्री गुडमल प्रहलाद कुमार आर्य हिंडोन धर्मा हमारे आदराषपद स्वामी श्री जगदीश्वर नंद जी सरस्वती की प्रेरणा से अपनी विनम्र भावांजलि इस सीढ़ी में गीतमाला के रूप में प्रस्तुत कर रहा है इसमें प्रस्तुत सभी गीतों के लेखकों का हम हार्दिक साधुवाद करते हैं तथा बहिन श्रीमती मिथिलेश शास्त्री का विशेष धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपना मधुर स्वर दिया है आशा है हमारी यह विनम्र प्रस्तुति आपको दिशा प्रदान करने का कार्य करेगी धन्यवाद